श्री रामकृष्ण भक्तमालिका स्वामी विज्ञानानंद तदुपरांत 18 सौ तिरासी ईस्वी नवम्बर में हरिप्रसन्न अपने सहपाठी शरद चक्रवर्ती स्वामी शारदानंद तथा वरदापाल के साथ नाव में सवार होकर दक्षिणेश्वर गए वहां पहुंचकर ठाकुर के चरणों में प्रणाम करते ही उन्हें पता चला कि वे तत्काल ही कलकत्ता जाने वाले हैं कोई गाड़ी लाने गया है वे कमरे में फर्श पर बीछी चटाई पर बैठे वहां उपस्थित बाबूराम से पूछकर उन्होंने ठाकुर के गंतव्य स्थान का पता जान लिया ठाकुर से यह भी पता चला कि उन लोगों के वहां जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अतः वे लोग पुनः नाव में चढ़कर अपराह्न चार बजे सिंदूरिया पार्टी में स्थित मणिमल्लिक के मकान पर पहुंचे वहां पर ठाकुर की लीला देख उन्होंने तृप्त का अनुभव किया उस दिन घर लौटने में देरी हुई माँ ने कारण पूछा तथा यह सुनकर कि वे देव के के पास गए थे, उनकी खबर लेती हुई बोली, तू उसी पागल के यहां गया था, जिसने साढ़े तीन सौ दिमाग खराब कर दिया है अपनी जनने की इस उक्ति का उल्लेख करते हुए हरिप्रसन्न महाराज ने बाद में कहा था सच ही तो दिमाग खराब कर दिया सिर अब भी गरम ही है इसके बाद हरिप्रसन्न एक दिन दक्षिणेश्वर में आकर कमरे के एक कोने में बैठे ठाकुर का दर्शन तथा उनकी वचन सुधा का पान कर रहे थे धीरे धीरे भक्तगण उठकर चले गए सिर्फ बच रहे कमरे के एक कोने में हरि प्रसन्न ठाकुर अपनी छोटी खाट पर बैठे मृदु हास्य के साथ उनका निरीक्षण करने लगे जब हरिप्रसन्न भी विदा लेने के लिए उठे तो ठाकुर ने कहा तू तो कुश्ती लड़ सकता है मेरे साथ लड़ सकेगा आ दो हाथ हो जाए यह कहकर वे सीधे खड़े हुए उन दिनों हरिप्रसन्न का डील डोल पहलवानों के समान था देह गठी हुई तथा बलिष्ठ थी वे खूब व्यायाम किया करते थे तथा दो सौ दंड और ढाई सौ बैठक लगा लेते थे कुश्ती लड़ना तो वे अपने जैसे युवकों का ही काम मानते थे अतः विस्मित होकर वे सोचने लगे वाह रे वाह यह मैं कैसा साधु देखने चला आया साधु तो कुश्ती लड़ना चाहता है प्रगट रूप से वे बोले कुश्ती लड़ना जानता हूँ इसी बीच ठाकुर हंसकर पहलवानों के समान ताल ठोकते हुए हरिप्रसन्न की ओर बढ़े और उनके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर ठेलने लगे लाचार होकर हरिप्रसन्न भी उन्हें ठेलने लगे और क्रमशः दीवाल से लगाकर दबा रखा ठाकुर के मुख्यमंडल पर तब मृदु हास्य तथा हाथों में हरिप्रसन्न के दोनों हाथ थे हरिप्रसन्द को लगा कि कोई अलौकिक शक्ति ठाकुर के देह से निकलकर उनके शरीर में प्रवेश करती जा रही है उनका शरीर रोमांचित तथा अवश्य जैसा हो गया जब ठाकुर ने उन्हें छोड़ते हुए कहा क्यों मुझे हरा दिया ना, फिर अपनी खाट पर जा बैठे उस समय हरिप्रसन्द एक अज्ञात शक्ति के हाथों पराजित होकर एक अभूतपूर्व आनंद में विभोर होते थोड़ी देर बाद ठाकुर उनके समीप आए तथा उनके पीठ थपथपाते हुए कहने लगे बीच बीच में यहाँ आते रहना एक बार आने से क्या होगा आदि हरिप्रसन्न और भी कई बार दक्षिणेश्वर गए तथा दो एक बार वहां रात्रिवास भी किया रात में ठाकुर का आहार बहुत कम था प्रसाद की दो एक पूरी थोड़ी सी खीर और एक संदेश बस इतना ही और कोई उपस्थित रहता तो उसे भी इसमें से थोड़ा भाग मिल जाता था पहली रात को तो हरिप्रसन्न भोजन की ऐसी व्यवस्था देखकर चिंतित हो उठे थे और सोच रहे थे कि रात उपवास में ही बीतेगी परंतु ठाकुर ने नौबत खाने से रोटी सब्जी मंगवाकर उन्हें खिलाया वैसे वह भी हरी प्रसन्न जैसे कुश्तीबाज के लिए पर्याप्त नहीं था